विक्रांत नैना को जलाना चाहता था इसलिए उसने कहा हाँ अच्छी थी लड़की तो अच्छी थी बट अभी सोच रहा हूँ कि पहले एक दूसरे को थोड़ा जान लें पहचान लें फिर शादी की बात करेंगे अभी हम दोनों ने डिसाइड किया है कि हम दो तीन बार और मिलेंगे फिर शादी की बात करेंगे अच्छा अच्छी बात है नैना जवाब दिया लेकिन उसके चेहरे का रंग उतरा हुआ था साफ पता चल रहा था की वो इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है विक्रांत बनी मुस्कुराने लगा उसे नैना के इस गुस्से के पीछे खुद के लिए छुपा हुआ प्यार नजर आ रहा था अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा कभी विक्रांत ने नैना की तरफ देखते हुए कहाना ने उसकी तरफ देखा और फिर कंधे पर धक्का मारते हुए विक्रांत को खुद ऐसी दूर धकेल दिया बकवास बंद करो जब देखो तब बकवास इसके अलावा कुछ भी है तुम्हें नैना ने गुस्से ऐसी कहा यह बताओ अब आकृति का क्या हुआ उसका कनेक्शन बैंक के मर्डर केस से निकला बोलो अरे तो बैंक मर्डर केस से रिलेशन नहीं निकला तो क्या हुआ कम से कम मैंने एक डेड बॉडी तो ढूंढी ये तो सोचो वरना उसकी लाश ही किसी को नहीं मिलती विक्रांत ने जवाब दिया हाँ वो तो है एक काम तो ढंग का किया तुमने चलो मर्डर भी पकड़ा जाए बस मैंने कहा अच्छा ये बताओ तुम एक शॉप भी गए थे ना वहाँ क्या हुआ कुछ पता चला विक्रांत ने नैना को केक शॉप वाली सारी बात बता डाली फिर दोनों ने आपस में डिस्कस कि कर वक्त ही नहीं है अभी तो कैसे भी करके जल्दी से जल्दी लॉकर रूम के सीरियल मर्डर केस को सोल्व करना होगा इसलिए विक्रांत और नैना इस वक्त अपना पूरा फोकस सिर्फ इसी केस पर लगाना चाहते थे तो क्यूँकी एक बार जब ये सीरियल मर्डर केस सोल्व हो जाएगा तब उसके बाद मंजू मर्डर केस के बारे में भी ये कुछ कर सकते हैं। नैना ने विकांत को बताया कि स्पेशल टास्क टीम लॉकर रूम के कातिल को जकड़ने के लिए खास तरीके की रणनीति से काम कर रही है कातिल तक पहुंचने के लिए तीन तरह की खास रणनीति बनाई है पहले तो ये कि उन्होंने एक टीम सिर्फ सील्ड मशीन को खोजने में लगाया हुआ है तो क्यूँकी अभी तक कतिल ने जितने लोगों की डेड बॉडी को वैक्यूम प्लास्टिक में पैक किया है, वो सभी एक ही मशीन से पैक की गई है और का इसी एक मशीन का इस्तेमाल कर रहा है जाहिर है की आज से सात साल पहले इस तरह की वैक्यूम सील बनाने वाली मशीन कम ही हुआ करती थी ऐसे में उनका मानना है कि जरूर उन्हें इस तरह की मशीन खरीदने वाले लोगों के बारे में पता लग जाएगा और फिर वहां से कातिल के बारे में भी पता चल सकता है दूसरी बात जो कि स्पेशल टास्क के हेड मिस्टर विनोद राय को लग रही है वो ये है की ये मर्डर यूँ ही रेंडम लोगों को उठाकर नहीं किया जा रहा है इसके पीछे कातल का जरूर कुछ न कुछ मकसद है वो खास तरह के लोगों को ही चुनकर उन्हें मार रहा है उनके हिसाब से भी विक्टिम्स का कोई और कातिल के बीच जरूर कुछ न कुछ संबंध है हो सकता है है। कि सभी विक्टिम्स का भी आपस में कोई हिडन कनेक्शन इसलिए उन्होंने स्पेशल टास्क की एक टीम को इस बारे में पता करने के लिए लगा रखा है क्योंकि एक बार अगर ये पता चल जाए कि मर्डर के पीछे का मकसद क्या है तो भी कातिल तक पहुंचा जा सकता है इसके बाद तीसरी स्ट्रेटेजी वो लोग ये अपना रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जितने लोग भी मुंबई में गायब हुए हैं उन सभी की लिस्ट बनाकर उनके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे विक्रांत पहले ही इस स्ट्रेटेजी पर काम करने का प्लान बना चुका था कुल मिलाकर इतना सब कुछ डिस्कस करने के बाद विक्रांत तो और नैना मन ही मन यही सोच रहे थे कि जिस दिन ये मर्डर केस सोल्व हो गया समझो उनके लिए वो बहुत बड़ा दिन होगा और अभी के हालात देखकर यही लग रहा था कि अब इस केस के सोल्व होने में ज्यादा दिन नहीं बचे है विक्रांत के लिए पिछली कुछ रातें बिना सोए ही बीत रही थीं और शायद आज की भी रात उसे नींद नहीं आने वाली है पहली बात तो आज का मौसम बहुत गर्म हो रहा था और ऑफिस के अंदर चल रहा एयर कंडीशन भी कोई असर नहीं दिखा रहा था विक्रांत पसीने से तरब तर हो रहा था ऑफिस में बैठे बैठे वो अपने गुजरे हुए दिन के बारे में सोचने लगा पहली बात तो पिछली रात को उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी सुबह सुबह ही माँ घर पर पहुंच गई थी और फिर उनके साथ उसे कॉफी हाउस जाना पड़ गया वहाँ भी कम एडवेंचर नहीं था पहले तो बाथरूम की दीवार से पैर फिसलने से वो बाहर गिरा और फिर वहां केक शॉप के बारे में पता चला उसके बाद बाहर आने के बाद वहाँ फिर कॉफी हाउस के भीतर भी लड़ाई झगड़ा करना पड़ा लेकिन इन सब चीजों से विक्रांत को इतना असर नहीं हुआ था क्योंकि ये तो विक्रांत के रोजाने की जिंदगी का हिस्सा था अक्सर उसके साथ ये सब होता रहता था लेकिन उससे ज्यादा परेशान कर रही थी आकृति की मौत अभी तक विक्रांत के दिमाग से आकृति की डेड बॉडी का सीन हट नहीं रहा था जब भी वो अपनी आंखें बंद कर रहा था बार बार आकृति का चेहरा उसके आगे आ जा रहा था